महाभारत शांति पर्व सप्तशाधिक द्विशतमोध्याय सच्चिदानंद घन परमात्मा दृश्यवर्ग प्रकृति और पुरुष अर्थात जीवात्मा उन चारों के ज्ञान से मुक्ति का कथन तथा परमात्मा प्राप्ति के अन्य साधनों का भी वर्णन विष्णुवाचन न स वेद पर ब्रह्मो न वेद चतुष्ट व्यक्ता व्यक्त संप्रोक्त परमर्षिण व्यक्त वृत्तिमुखम विद्याद्यक्त अमृत पदम प्रवृत्तिलक्षण धर्ममृषे नारायणो ब्रवीद तत्र स्थित सर्वं त्रैलोक्यम सचराचर नृवृत्लक्षण धर्मम व्यक्त ब्रह्म शाश्वत भिष्म कहते हैं राजन जो मनुष्य सच्चिदानंद परमात्मा दृष्य वर्ग तथा प्रकृति और पुरुष इन चारों को नहीं जानता है वह पर ब्रह्म परमात्मा को नहीं जानता है परम ऋषि नारायण ने जिस व्यक्त और अव्यक्त तत्व का प्रतिपादन किया है उसमें व्यक्त अर्थात दृश्य वर्ग को मृत्यु के मुख में पड़ने वाला जाने और अभ्यक्त को अमृत पर समझे तथा तो नारायण ऋषि ने जिस प्रवृत्ति रूप धर्म का प्रतिपादन किया है उसी परचराचर प्राणियों सहित समस्तों की प्रतिष्ठित है, है, ब्रह्म है। प्रजापति ब्रह्मा जी ने प्रवृत्ति रूप धर्म का उपदेश दिया है परंतु प्रवृत्ति रूप धर्म पुनरावृत्ति का कारण है उसके आचरण से संसार में बारंबार जन्म लेना पड़ता है, बारम्बारे निवृत्ति परिहे ज्ञान तत्व परिदर्शक जो सदा ज्ञान तत्व के चिंतन में संलग्न रहने वाला शुभ और अशुभ को अर्थात ज्ञान नेत्रों के द्वारा तत्व से देखने वाला तथा निवृत्तिपरायण मुनि है वही उस परम गति को प्राप्त होता है तदेवेत विज्ञे अव्यक्तुषाव अव्यक्तुरुषाभ्या महतर तम विशेष मवेक्षेत विशेषेन विचक्षण इस प्रकार विचार से विचारशील पुरुष को चाहिए कि वह पहले अभ्यक्त अर्थात प्रकृति और पुरुष अर्थात जीवात्मा इन दोनों का ज्ञान प्राप्त करे फिर इस दोनों से श्रेष्ठ जो परम महान पुरुषोत्तम तत्व है उसका विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त करे। इससे पूर्व पहले दूसरे और तीसरे श्लोकों में अभ्यक्त शब्द परमात्मा का वाचक है और यहाँ अभ्यक्त शब्द प्रकृति का वाचक समझना चाहिए षण तो, ये प्रकृति और पुरुष अर्थात जीवात्मा दोनों ही अनादि और अनंत हैं, दोनों ही अलिंग निराकार हैं, तथा दोनों ही नित्य अविचल और महान से भी महान है ये सब बातें इन दोनों में समान रूप से पाई जाती है परंतु इनमें जो अंतर या वह है वह दूसरा ही है जिसे बताया जाता है प्रकृति प्रवाह रूप से अनादि और अनंत है तथा पुरुष अर्थात जीवात्मा स्वरूप से सर्ग, धर्म्या तथा त्रिगुण धर्म धर्मया विपरीत मतो विद्यालक्षण प्रकृति त्रिगुणमयी है ब्रह्म के सकाश से सृष्टि करना उसका सहज धर्म है किंतु क्षेत्र अथवा पुरुष के स्वरूप को प्रकृति से सर्वथा विपरीत विलक्षण जानना चाहिए प्रकृति विकाराणां दृष्टारम गुणान्वित अग्रज पुरुषावेत अवलिंगा संग वह स्वयं गुणों से रहित तथा प्रकृति के विकारों कार्यों का दृष्टा है ये दोनों प्रकृति और पुरुष संपूर्णतः इंद्रियों के विषय नहीं है दोनों ही अकार रहित तथा एक दूसरे से विलक्षण है योग लक्षण उत्पत्ति कर्मणागृह्यते यथा कर्ण ही कर्मनिवृत्ति कर्ताचेषा भी कमेशोप्यवा प्रकृति और पुरुष के सहयोग से चराचर जगत की उत्पत्ति होती है जो कर्म से ही जानी जाती है जी मन इंद्रियों द्वारा कर्म करता है वह जिस जिस कर्म को करता है, है। उस उसका कर्ता कहलाता कौन मैं यह और वह इन शब्दों एवं संज्ञाओं द्वारा उसी का वर्णन किया जाता है उसने समान्य तथा जैसे पगड़ी पगड़ी बांधने वाला पुरुष तीन वस्त्रों पगड़ी, वस्त्र, अधो वस्त्र से होता है उसे प्रकार यह देहा, जीव देहात्वरज और तम तीन गुणों से आवृत्त होता है तस्मा चतुष्ट वेद्यम एतुभिरावृत यहां समय अंत काले अतः इन्हीं हेतुओं से आवृत्त हुई इन चार वस्तुओं अर्थात सच्चिदानंद घन परमात्मा दृश्य वर्ग प्रकृति और पुरुष को जानना चाहिए इन्हें भली भाति तत्व से जान लेने पर मनुष्य मृत्यु के समय मोह में नहीं पड़ता है श्रिय दिव्याण सारीह जो दिव्य संपत्ति, अर्थात ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहे, उस देहधारी पुरुष को अपना मन शुद्ध रखना चाहिए और शरीर से कठोर नियमों का पालन करते हुए निर्दोष तप का अनुष्ठान करना चाहिए त्रैलोक्यम तपसा व्याप्त अंतर्भूत न भाष्वता सूर्य चंद्रमा स्वतः तपसा दिव्य आंतरिक तप चैतन्यमय प्रकाश युक्त है उसके द्वारा तीनों लोग व्याक्त हैं आकाश में सूर्य और चंद्रमा भी तप से ही प्रकाशित हो रहे हैं प्रकाश लोके तब तपोधम लोक में तप शब्द विख्यात है उस तप का फल है ज्ञान स्वरूप प्रकाश रजोगुण और तमोगुण का नाश करने वाला जो निष्काम कर्म है वही तपस्या का स्वरूप बोध लक्षण है ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीर तपोच्यम संयंग मानस तपोच्य ब्रह्मचर्य और अहिंसा को शारीरिक तप कहते हैं मन और वाणी की भली भाति किया हुआ संयम मानसिक तप कहलाता है विधिभ्यो दिवजातेभ्यो ग्राह्य मंडम विशेष आहार निश पापातिराजत वैदिक विधि को जानने और उनके अनुसार चलने वाले से ही ग्रहण करना उत्तम माना गया है ऐसे अन्न का नियम पूर्वक भोजन करने से मनस्य विषय या करना चमां तहत महद्या प्रयोजन उससे साधक के इंद्रिया भी विषयों की ओर से विरक्त हो जाती है इसलिए उतना ही अन्न ग्रहण करना चाहिए जितना जीवन रक्षा के लिए वाछनीय है अंत काले बल उत्सार एवं युक्त न मन था ज्ञान तदुपद्यते इस प्रकार योग्य जोग युक्त मन के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे जीवन के अंत समय तक पूरी शक्ति लगाकर धीरे धीरे प्राप्त ही कर लेना चाहिए इस कार्य में धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए रजो वर्जो देहान शब्दिव्याहतम अतिवैराग्या प्रकृत स्थित योगपरायण योगी की बुद्धि कार्यों द्वारा व्याहत नहीं होती वह वैराग्यवश अपने स्वभाव में स्थित रहता है रजोगुण से रहित होता है तथा देहधारी होकर भी शब्द की भांति अबाध गति से सर्वत्र विचरण करता है आदेहाद प्रमादा देहांतामुच्य हेतुयुक्त सदा खरगो भूता प्रलय तथा त्याग पर्यंत प्रमाण न होने पर योगी देहावसान के पश्चात मोक्ष प्राप्त कर लेता है और जो बंधन के कारण भूत अज्ञान से युक्त होते हैं उन प्राणियों के सदा जन्म और मरण होते रहते हैं पर प्रत्यय सर्गे तो नियति नुवर्तते भावा प्रभु प्रज्ञा आसते ये विपर्य जिनको ब्रह्मज्ञान प्राप्त हो गया है उनका प्रारब्ध अनुसरण नहीं करता है अर्थात वे प्रारब्ध के बंधन से मुक्त हो जाते हैं परंतु जो इसके विपरीत स्थिति में है अर्थात जिनका अज्ञान दूर नहीं हुआ है वे प्रारब्ध जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहते हैं धृत्यादेहां धारियत बुद्धि संक्षिप्त के तथा स्थाभ्यो द्वंसमान्चुपास कुछ योगी बुद्धि के द्वारा अपने चित्त को विषयों की ओर से हटाकर आसन की दृढ़ता से स्थिरता पूर्वक देह को धारण करते हुए इंद्रिय गोलकों से संबंध त्याग कर सूक्ष्म बुद्धि होने के कारण ब्रह्म की उपासना करते हैं पुराणांतर में बताया गया है कि इंद्रियों का आत्मभाव से चिंतन करने वाले योगी दस मनवंतरों तक ब्रह्मलोक में निवास करते हैं यथा दस मतराश्र कोई कोई शास्त्र में बताए हुए क्रम से उत्तरो तत्व का ज्ञान प्राप्त करते हुए पराकाष्ठा तक पहुँच कर वही बुद्ध के द्वारा ब्रह्म का अनुभव करते हैं जिसने योग के द्वारा अपने बुद्धि को शुद्ध कर लिया है ऐसा कोई कोई योगी ही देह स्थिति पर्यंत रहित अपने ही परम देव विद्युत संसदिताक्षरम इसी तरह कोई तो योग धारणा के द्वारा सगुण ब्रह्म की उपासना करते हैं और कोई उस परम देव का चिंतन करते हैं जो विद्युत के समान ज्योतिर्मय अविनाशी कहा गया है, कुछ लोग तपस्या से अपने पापों को दग्ध करके अंतकाल में ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं इन सभी महात्माओं को उत्तम गति की प्राप्ति होती है सूक्ष्म विशेषण तेम देहान्तं परमं विद्यां अवश्रे चक्षमान शास्त्रीय दृष्टि से उन महात्माओं के सूक्ष्म विशेषता को देखे देहत त्याग पर्यत नित्य मुक्त अपरिग्रह आकाश से भी विलक्षण उस पर ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करे जिसमें योग धारणा द्वारा मन को स्थापित किया जाता है मर्त लोकाच्य विद्या संसक्त चेत ब्रह्म तथो जानती पराम गति जिसका मन ज्ञान के साधन में लगा हुआ है वे मर्त लोक के बंधन से छूट जाते हैं और रजोगुण सहित एवं ब्रह्म स्वरूप हो परम गति को प्राप्त कर लेते हैं एवं एकाएनम धर्म आहुर्दोजना वेद यथा ज्ञान अहम उपासंत सर्वे जानती परम गति वेद के ज्ञाता विद्वान पुरुषों ने इस प्रकार एकमात्र ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाले साधन रूप धर्म का वर्णन किया है अपने अपने ज्ञान के अनुसार उपासना करने वाले सभी साधक परम गति को प्राप्त होते हैं कथा कथाज वजतप्यते चलम या लोकान् विमुचंते यथा बलम जिन्हें राग आदि दोषों से रहित अस्थाई ज्ञान प्राप्त होता है वे भी उत्तम लोकों को प्राप्त होते हैं तदंतर साधन बल से पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके वे मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं भगवंत अजम दिव्यम विष्णुम व्यक्त संगीतम भावण जानते शुद्धा ये ज्ञान तृप्ता जो संपूर्ण ऐश्वर्यों से युक्त अजन्मा दिव्य एवं अभ्यक्त नाम वाले भगवान विष्णु की भक्तिभाव से शरण लेते हैं वे ज्ञानानंद से तृप्त विशुद्ध और कामना रहित हो जाते हैं ज्ञात आत्म संहरिविवर्तया प्राप्यं तत्परमं स्थानं स्थानमोदंते चरम अव्यय वे अपने अंतकरण में श्रीहरि को स्थित जानकर अव्यय स्वरूप हो जाते हैं उन्हें फिर इस संसार में नहीं आना पड़ता वे उस अविनाशी और अविकारी परम पद को प्राकर परमानंद में निमग्न हो जाते हैं ऐतावेत विज्ञानम एतदस्तना च तृष्णाबद्धम जगत सर्व चक्रवत परिवर्तित इतना ही यह विज्ञान है यह जगत है भी और नहीं भी है अर्थात व्यवहारिक अवस्था में यह जगत है और पारमार्थिक अवस्था में नहीं है संपूर्ण जगत तृष्णा में बनकर चक्र के समान घूम रहा है विष तंतुर्यथ सर विषे तृष्णा तंतुरना सदा जैसे कमल की नाल में रहने वाला तंतु उसके सभी अंशों में फैला रहता है उसी प्रकार अनादि एवं अनंत तृष्णा तंतु सदा देहधारी के चित्त में स्थित रहता है सच्चा सूत्रम यथा वस्त्रे संसारे वायक तद्वत्सारूत्र जैसे कपड़ा बुनने वाला बुनकर सुई से वस्त्र में सूत को पिरो देता है उसी प्रकार त्रिष्णा रूपी सुई से संसार रूपी सूत्र ग्रथित होता है विकार प्रकृति पुरुषनम यो यथावदी स भी तृष्णो विमुच्यते जो प्रकृति को उसके कार्य को पुरुष अर्थात जीवात्मा को और सनातन परमात्मा को यथार्थ रूप से जानता है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 दशाधिक द्विशतमोध्या इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में श्री के संबंधी अध्यात्म का वर्णन विषयक दो सौ सत्रहवा अध्याय पूरा हुआ